ज्ञान तिबंधस्य ज्ञान जनशला चक्षित ये नस्मे श्री गुर नमः इस भक्ति में सिंधु में रूप स्वामी लगते हैं कि आप भक्ति शुरू करो और आपका जीवन धन्य होगा आप आसक्त होने के भी भौतिक सुख से तो आप शुरू करो और धीरे धीरे आप शुद्ध भक्त हो सकेंगे लेकिन रूप को मिश्रित भक्त होने को अनुमोदन नहीं करते तो आप शुरू में ऐसा कनिष्ठ भक्त या प्राथमिक अवस्था में भक्त हो सकते लेकिन भक्ति में सदैव प्रगति करना चाहिए जैसे कि आधुनिक जमाना में सब प्रगति चाहते, हम नया नया मशीन बनेंगे इस प्रकार भौतिक प्रगति होती है तो आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि भक्तों जो भक्ति में सीरियस है तो दस साल बीस साल के बाद भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा जब करते हैं और साथ साथ में वो सब पार्टी जाते हैं सिनेमा जाते हैं जब सब निराड़ते नहीं भक्तों भक्ति लाइन में अग्रसा होकर रुचि मिलते फिर वो भौतिक सुख नहीं चाहते इसलिए रूप गोस्वामी लिखते भुक्ति मुक्ति स्पृह यीची हृदय वर्त भक्ति सुखयात्र भवेत भुक्ति मुक्ति स्पृह स्पृह कम मतलब इच्छा जब यथक फिशाची हृदय वो भुक्ति और मुक्ति के लिए इच्छांग जो है रूप गोस्वामी एक पिशाची जो हृदय में निवास करते थे पिसाक्षी के साथ तुलना ना किया तो भक्तों के लिए भक्ति और मुक्ति स्पृहा इतना भयानक है कि भक्तों सोचते हैं तो जैसे ही पिशाची का मतलब जो सब कुछ नुकसान करते जो हमको बहुत भय देते तो भक्तों मुक्ति स्पृह बिल्कुल उपेक्षा करते वर्जन करते त्याग करते और चाहते है कि हम खाली भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण रूप लीला इत्यादि को आकृष्ट होंगे वो भक्तों की अच्छा साधारण धर्म में धर्म अर्थ काम और मोक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ही साधारण धर्म है धर्म का मतलब कर्म कंड वो सब नियम पालन करने है पुण्य माय जीवन और उससे भगवान की कृपा से अर्थ उसका मतलब पैसा आते तो जब पैसा आते है काम तो कामना पूर्ण करने का अवसर होते और जब हम वो भोग विलास करने से उग जाते हैं हम मोक्ष जाते तो यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ है मतलब मानव जीवन में साधारण लोगों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना आवश्यकता है लेकिन भक्तों श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं है भक्तों केवल श्री कृष्ण प्रेम इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि कृष्ण प्रेम पुरुषार्थ है और प्रेम के साथ धर्म आद का मोक्ष नहीं चलते जैसे छुच्छे जैसे राष्ट्र में घास उसका कोई दाम नहीं है तो प्रेम इतना बुरी है कृष्णा प्रेम तो उसके साथ धर्म आद का मोक्ष तुलना नहीं कर सकते भक्ति इतना बुरी है वो भक्ति शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति अर्जन करना चाहिए शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें भुक्ति और मुक्ति इच्छा नहीं रहते तो जब तक वो भुक्ति और मुक्ति और सिद्धि कामना हृदय में रहते हैं तो तब तक वो भक्ति सुख जो निर्मल भक्ति सुख जो है उसका अनुभव करना का कोई प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब है कि हम किसी न किसी प्रकार स्तर से भक्ति शुरू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयातना करना चाहिए जैसे कि हम सब भौतिक कामना त्याग करेंगे और हमारे जीवन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में डालेंगे वही शुद्ध भक्ति है अहितुकी सवाई फम संथो भक्ति और अधोक्ष अधोक्षजे अह प्रतिहता याद न सुप्रसिद्ध कैसे हम सुप्रसन्न हो सकते ये आहितुकी भक्ति करने से जिसमें जिसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रहते ये धर्म का चरम स्तर है इसके ऊपर और नहीं है ये शुद्ध भक्ति काम ज्ञान योग और मिश्रित भक्ति से सबसे ऊपर है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना जीवों के लिए सर्वोत्कृष्ट स्तर है इसलिए कृष्ण भक्ति का दूसरा नाम है जैव धर्म मतलब जीवों के लिए ही धर्म या सनातन धर्म सनातन धर्म का क्या मतलब है सनातन का मतलब शाश्वत तो शाश्वत क्या है मैं शाश्वत हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं शरीर शाश्वत नहीं है श्री कृष्ण भगवान शाश्वत है और वो संबंध जो है कि मैं भगवान का दास हूं वो भी शाश्वत सनातन है तो अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे वो ही सनातन धर्म है उसके अलावा वो सब देव देवी पूजा योग व्यम और कर्म ज्ञान ज्ञान मार्ग पालन करना दान यज्ञ तपस्या तीर्थ यात्रा वाक लड़ना आग और उसमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रयास नहीं होते वो सनातन धर्म नहीं है सनातन धाम का यही विशेष मतलब है कि सनातन धामा श्री कृष्ण की सेवा है उसके अलावा और सब कुछ जो सनातन धर्म के नाम में चलते वो वास्तव में सनातन धर्म नहीं है तो श्री कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोपरि है तो जीवां की जीवों के लिए सर्वोपरि स्टॉन श्री कृष्ण की भक्ति करना तो कृष्ण भक्ति करना ब्राह्मण होने के लिए सत्वगुणी होने के लिए उत्कृष्ट है कैसे सत्वगुण श्रेष्ठ है इस भौतिक दुनिया में राजगुण, थमगुण सत्वगुण है तो थमगुण सबसे नीचे जिसमें कोई ज्ञान नहीं है कोई चैतन नहीं है तो थम गुणी लोग जैसे भाषा हैं, तो कोई ज्ञान नहीं है मनुष्य जीवन, जीवन का क्या उद्देश्य है कोई ज्ञान नहीं है रुचि नहीं है भलम होने के लिए तो इसलिए सब अनाचार करते अत्याचार करते है असादाचार करते सब कुछ खाते है पीते है कोई भेदा भेद नहीं कोई विवेक नहीं है तो वो थामागुनी लोग है विशेषकर मांस खाना अंडे खाना मछली खाना शराब पहनना इत्यादि वो सब थामोगी है और राजो का मतलब आ, वो भौतिक सुख के लिए तत्पर पर होंग बहुत काम करना और नया बिजनेस बनाना तो बहुत व्यस्त रहना भौतिक सुख के पीछे और सत्वगुण वो तीन गुणों में श्रेष्ठ है क्योंकि सद्वगुण सत्वगुणी लोग तो शांत रहते हैं और वो सब भौतिक झंझाव से थोड़ा दूर रहते है और सत्वगुणी लोग भौतिक सुख नहीं चाहते है बहुत सारव रूप में जीवन व्यतीत करते हैं और शास्त्र अध्ययन करते हैं, धर्म पालन करते हैं बहुत साफ रहते हैं तो वो सत्व ही है लेकिन कृष्ण भक्ति सत्वगुण के ऊपर भी क्योंकि यही ही शुद्ध सत्व कहलत है उसका क्या मतलब है कि सत्वगुण इस दुनिया में इस जगत में सत्वगुण जो है वो हमेशा राजगुण और धमगुण से प्रभावित होते और मिश्रित होते इसलिए शुद्ध सत्व इस भौतिक जगत में नहीं मिलते खाली श्री कृष्ण की सेवा में शुद्ध सत्व मतलब सत्व सच्चाए जो राजगुण और थमगुण से प्रभावित नहीं होते खाली कृष्ण की शुद्ध भक्ति में मिलती है मांग चे भी अभी चाह रहे ना भक्ति योगे न सगुना समिति त्याय ठन ब्रह्म भू या कलपति गीते में श्री कृष्ण कहते है कि मांगियों अभी भी चारण भक्ति जो मेरी आवी, आवी अभी अभी चारणी भक्ति उसका मतलब शुद्ध भक्ति जिसमें और कोई इच्छा दूसरी इच्छा नहीं रहते तो जो इस प्रकार भक्ति करते है भक्ति योग सेवक है वो शब्द है सेवक भक्ति योग का क्या मतलब सेवक तो जो मेरी आहथ की सेवा करते मतलब खाली भक्ति का कारण से भक्ति करते और कोई इच्छा नहीं है तो उस प्रकार भक्त सगुण समित्रिगुणों को अतीत होते और ब्रह्म भू आय क्रह्म स्थिति में मतलब अध्यात्मिक स्थिति आध्यात्मिक स्थिति से अध्यात्मिक पहुंचते है स्थित रहते है तो शुद्ध होना चाहिए तो जो सात्विक है वो साधारण लोगों के नजर में श्रेष्ठ है जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण किसको कह लाते है तो ऐसे भारत में ये भूल धारणा प्रचलित है कि जन्म से आप ब्राह्मण हो सकते मतलब जो व्यास चक्रवर्ती त्रिवेदी चतुर्वेदी वैसे परिवार में वंश में जन्म लेते वो ब्राह्मण है और दक्षिण भारत में वो अयंगा, अयर वो सब ब्राह्मण का कुल का नाम है लेकिन खाली जन्म से आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं वो श्री कृष्ण की वाणी नहीं है श्री कृष्ण कहते हैं गीता में चतुर्वान्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश चतुर्वान्य मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र माया श्रेष्ठम मेरी सृष्टि है मैंने श्रेष्ठ कैसे गुणा कर्म विभागशह ये चार भाग है कैसे गुण और कर्म के अनुसार श्री कृष्ण नहीं कहते है कि जन्म के अनुसार तो अगर कोई ब्राह्मण को में जन्म लेते लेकिन जैसे कर्म करते करते है, है शराब पीते तो वो ब्राह्मण नहीं है वो लच्छ है और अगर कोई लच्छ को में जन्म लेते लेकिन उनका गुण और कर्म ब्राह्मणों के तो वो वास्तविक ब्राह्मण है तो कैसे ब्राह्मण को समझना है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं समोतमस्त तपस्व क्षांति आर्जम एवचा ज्ञानम विज्ञान नास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव जो सही ब्राह्मण है तो ये सब गुण हैं उनके पास क्षमा मतलब शांत होना दमा इंद्रिय दमन करते हैं शमोधमा थी सोचम साफ रखते शांति शांति और हर जबम हर जबम उसका मतलब ओ सदभावन और दूसरों को ढोंगी नहीं देना सरव रूप से सब सबसे संबंध स्थापित करते हैं ज्ञानम ब्राह्मण तो ज्ञानी होना चाहिए शास्त्र ज्ञान और विज्ञान विशेष वो कलि अध्ययन नहीं करते लेकिन जानते है वो कैसे शास्त्र ज्ञान के अनुसार व्यवहार करना और आस्तिक आस्तिक का मतलब क्या है जो पूर्ण रूप से भगवान को और शास्त्र को वेद शास्त्र को विश्वास करते है तो वो ब्राह्मण तो ब्रह्मन गुणी होना चाहिए सद्गुणी होना चाहिए तो इसलिए जो वैष्णव है वो परम ब्रह्मन है दूसरे श्लोक है आ, जन्म न जाए थे शूद्र उसका मतलब कि जन्म से ही सब जैसे ही शूद्र है तो हमारे कोई आ, कुछ नहीं नीच जात ऊंचा जात ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि समझना चाहिए कि खाली जन्म से कोई शूद्र ब्राह्मण वैसे नहीं होते शूद्र का मतलब शोच इति इतिशूद्र जो अज्ञानी है और उसलिए सोचना करते भौतिक सोचना शोक करते, करते वो शूद्र है तो जन्म लेने का समय अयंग्या फैमिली में भी चतुर्वेदी फैमिली में भी तो शिशु का ज्ञान नहीं है तो शिशु जैसे और शिशु जैसे पशु है अज्ञानी है तो उसमें शूद्र जैसे शूर्य कहा लेते जन्म ना जैसे शूद्र संस्कार द्विज द्विज का मतलब द्वितीय जन्म जो दो बार जन्म लेते।, तो बा लेते है तो फाक्षण भी दो बार जन्म लेते हैं और दांतों भी दो बार जन्म लेते हैं लेकिन द्विजा का मतलब ब्राह्मण संस्कार उपनायन संस्कार संस्का के द्वारा एक व्यक्ति ब्राह्मण या द्विजा द्विजय हो सकते ब्राह्मण नहीं हो सकते द्विजा तो आज आजकल वो ब्राह्मण जाति में उपनायन संस्कार होते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है औपचारिक रूप करना है संस्कार का क्या मतलब वो जीवन में जैसे परिवर्तन होगा जब उपनयनम होते मतलब आचार्य वो ब्राह्मण के पुत्र को जनायादन है तो वो विद्या का आरंभ के लिए है वेद शास्त्र की शिक्षा के लिए लेकिन ऐसा नहीं होते खाली एक फॉर्मैलिटी है खाली वो सब लोग को बुलाना है और खेलाना है बस और कुछ नहीं तो वो आज का जो उपनयनम संस्कार में चलते उसके उसमें कुछ नहीं है लेकिन वास्तविक संस्कार से एक व्यक्ति द्विजय हो सकते और उसके बाद वेद अपात विप्र वेद शास्त्र अध्ययन करने से वो विप्रा हो सकते और ब्राह्मण जाना टी टी ब्राह्मण जो अच्छी तरह ब्रह्म मतलब परम सत्य जानते हैं वो ब्राह्मण तो इसलिए वैष्णव वैष्णव ही वास्तविक ब्राह्मण है क्योंकि ब्रह्मा परम ब्रह्म क्या है परम ब्रह्म श्री कृष्ण तो जो वैष्णव है तो मानव समाज में श्रेष्ठ है क्योंकि उनके पास परम ज्ञान है तो साध रंग ब्रह्म के ऊपर भी है क्योंकि जानते है कि श्री कृष्ण साहब है श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म और वैष्णव सब धनी से ऊपर भी है क्योंकि वो धनी जो है जिसके पास हजार हजार करोड़ रूपया है तो उसका धन किस में है कागज में है क्या कागज वो सौ रुपया का नोट क्या है कागज और वो कागज से बहुत चीजों को खरीद कर सकते हैं, हा जो धनी है उसके पास बहुत जमीन है बहुत बंगलों है तो वो सब है ठीक है लेकिन वो आपका स्थाई संपत्ति नहीं है मृत्यु का समय वो सब कुछ जो आपका है तो आपका नहीं होगा सब कुछ चढ़ना पड़ेगा लेकिन भक्तों का धन जो है कृष्ण प्रेम धन वो स्थायी है और वो धन वो साधारण फैसा जमीन इत्यादि से और बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि वो ज्यादा फैसला लाने से और, और बिजनेस बनाना से क्या होते है ज्यादा चिंता होती है लेकिन यही प्रेम धन का शांति और परम सुख कारण है और ज्ञान देखते नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाले पीएचडी ये सब ज्ञानी है ज्यादा पंडित है लेकिन भक्तों जानते हैं कि श्री कृष्ण शारना मामा श्री कृष्ण सब सब कुछ है श्री कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं है कृष्ण भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है इसलिए भक्तों सबसे बड़ा ज्ञानी भी है तो सभी तरह से भक्तों श्रेष्ठ है लेकिन भक्तों की भावना है क्या कि मैं सबसे नीच हूँ सब भक्तों बोलते हैं कि मैं दास अनुदास अनुदास हूँ दास भक्तों नहीं बोलते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं कृष्ण इतना बड़े हैं, तो कैसे मई श्री कृष्ण जो समस्त ब्रह्मांडों के मालिक है कैसे मैं इतना बड़ा व्यक्ति का दासू नहीं मैं श्री कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों दास अनुदास अनुदास अनुदास तो यही भक्ति भावना है यही श्रेष्ठ भावना है इसलिए सबके लिए श्री कृष्ण की भक्ति खन्न चाहिए हरे कृष्ण